अगली क्रिया कोहनियों को आगे मिलाएं मन को कंधों और आसपास की मांसपेशियों पर केंद्रित रखें सांस भरते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएं जितना ऊपर उठा सकते हो जितना पीछे ले जा सकते हो ले जाएं सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं आगे लाके कोहनियों को मिला लें सांस भरते हुए कोहनियों को पीछे लें उल्टा चक्कर पूरा ऊपर उठाएँ आगे लाके पौनियों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर अगली क्रिया दोनों हाथ बगल में रखें और पीछे की तरफ मुड़े धीरे धीरे वापस आएं, दूसरी तरफ दोनों हाथों को जमीन पर पूरा टिका दे हथेलियों को और फिर पीछे की तरफ जाएं, वापस आज एक क्रिया और करेंगे दोनों हाथों को उंगली फंसा के यहाँ रखें कमर के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी पर एक केंद्र बनाएं। उस केंद्र पर मन को रखते हुए गोल चक्कर लगाएंगे आगे चुके और बगल में होते हुए धीरे धीरे पीछे जाएं, बगल में आए आगे आए विपरीत दिशा में चक्कर हो जाए अगली क्रिया को, पीछे को कमर की तरफ लाते हुए जमीन पर रखें पूरा टिका गर्दन को धीरे-धीरे पीछे ले जाकर पूरी तरह ढीला छोड़ दें बिल्कुल ढीला छोड़ दें धीरे-धीरे गर्दन उठाएं श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं सिर को जमीन की तरफ ले जाएं हाथों को दोनों हाथ घुटनों पर अंतिम क्रिया आप अपना अपना आसन स्थिर कर लें जिस आसन के आप अभ्यस्त हैं उसे लगा लें शरीर को व्यवस्थित कर लें कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें कोमलता से बंद शरीर में कहीं असुविधा हो तो उस अवयव को हिलाकर डुलाकर व्यवस्थित कर लें पैर से लेकर सिर तक प्रत्येक अवयव को ढिला छोड़ते चलें पिंडलियाँ चांगें कूल्हे बिल्कुल ढीला छोड़ दें मांसपेशियों को नीचे टिक जाने दें कंधों और हाथों को ढीला छोड़ें चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें आंखों की पुतली थोड़ी झुकी हुई सामने की ओर अपने आसन से संतुष्ट होने पर शरीर को स्थिर कर दें श्वास क्रिया को छोड़कर बाकी सभी रोक दें प्रतिमा की भांति अचल स्थिर पूर्णतया स्थिर शरीर को अनुभव करें अब मानसिक सच्चाए मानव जीवन के चलम रक्ष का स्मरण करें उसके साथ इस उपासना का संबंध जोड़ें उपासना की उपयोगिता आवश्यकता को मोक्ष के संदर्भ में देखें आज की उपासना अच्छी तरह करने के लिए संकल्प करें मन को श्वास पर केंद्रित करें धीमा लंबा, लयबद्ध समान गति से नियंत्रित श्वास छोड़ें और लें पूरा श्वास बाहर निकालें और पूरा श्वास भरें पूरे नियंत्रण के साथ श्वास को छोड़ें और लें अपने श्वास को देखते रहें वो लयबद्ध समान गति से आ रहा है अथवा असमान गति से रुक रुक कर टूट टूट कर लयबद्ध समान गति से श्वास लेना छोड़ना जारी रखें अपने मन को भी देखें इसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आप तीन बाह्य प्राणायाम करें पूर्व बताई विधि के अनुसार अपना अपना प्राणायाम कर लें जिन्हें श्वास अथवा खांसी की शिकायत हो वे केवल दीर्घ के श्वास का अभ्यास करें घबराहट होने तक श्वास को अवश्य रोकें। प्राणायाम पूर्ण होने पर अपने मन को भी देखें प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा अब अप्रत्याहार सभी वृत्तियों से हटते हुए अंतर्मुखी होते हुए प्रथम केवल आत्मा के स्वरूप पर केंद्रित हूं मैं निराकार अणुस्वरूप चेतन आत्मा हूं इस जड शरीर से भिन्न मैं निराकार अनुस्वरूप आत्मा निराकार सर्व्यापक परमात्मा में डुबा हुआ हूँ मेरे अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर ईश्वर व्यापक और मैं निराकार अनुस्वरूप आत्मा व्याप्त, व्याप्य व्यापक संबंध ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी स्वीकारें और ईश्वर की साक्षी को विचार में ईश्वर मुझे सतत देख रहा है जान रहा है आप धारणा लगाएं अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर मन को टिका दें कुछ क्षण के लिए वहां की संवेदनाओं को पकड़ें आप फिर मन को वहीं स्थिर कर दें मन को यहीं स्थिर रखते हुए ओम का जप और उसके निर्विकार अर्थ की भावना करेंगे आप सभी को मौन ही रहना है ओम निर्विकार ओम निर्विकार ओम निर्विकार ओम निर्विकार, ओम निर्विकार, ओम निर्विकार निर्वेकार ओम ओम निर्विकार ओम निर्विकार निर्वेकार ओम निर्विकार ओम, निर्विकार हे ओम, ओम, ओम, hey, ओम आप निर्विकार हैं आप राग द्वेष से रहित हैं आप काम क्रोध से भी रहित हैं आप लोभ मोह ईर्ष्या से भी रहित हैं आप में अज्ञान भी नहीं है आप निर्विकार हैं हे प्रभु मैंने भी अब अपपुरुषार्थ करते हुए अपने को निर्विकार बनाना प्रारंभ कर दिया है मैं प्रतिदिन अपने विकारों को हटाने के लिए यत्न कर रहा हूँ हे प्रभु मुझे भी निर्विकार बना दें कुछ देर व्यक्तिगत रूप से ओम का जप और निर्विकार अर्थ की भावना करें मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए ईश्वर को साक्षी रूप में अनुभव करते हुए ईश्वर के निर्विकार अर्थ की भावना और ओम का जप जब की निरंतरता बनाए रखें यदि जब को छोड़ दें तो तत्काल प्रारंभ कर दें पुनः छोड़ दें पुनः प्रारंभ कर दें अंतरमन की गहराइयों से ईश्वर को निर्विकार स्वीकारें और उस निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में स्वयं को भी निर्विकार स्थिति में देखें अब गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान का अभ्यास ईश्वर की स्तुति और ईश्वर से बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना भुव स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्म मही प्रचोदया प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता हो प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता मो सविता माता पिता वरेण्यं भ्राता सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम। प्रज्ञा कर सुकर्म में विधाता मज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विधाता ओम सर्वज्ञ परमात्मा से बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना अपने आज के पुरुषार्थ को स्मरण करें जब दिन में आप ईश्वर की सत्प्रेरणाओं को स्मरण करके अधर्म से दुर्विचारों से बचे हों ईश्वर की सत्प्रेरणाओं का सदुपयोग किया हो अथवा भविष्य में करने के लिए संकल्प करें जब जब मेरी स्थिति बिगड़ेगी मैं ईश्वर की सत्प्रेरणाओं पर अपने मन को लगा दूंगा और अधर्म से अपने को बचा लूंगा हे प्रभु मुझे सदैव सद्बुद्धि सत्प्रेरणा प्रदान करें मैं अब आपकी सत्प्रेरणाओं की उपेक्षा नहीं करूंगा उनको जागरूकता से पकड़ूंगा उनका उपयोग लेगा वैदिक संध्या संध्या से पूर्व अपनी अपनी स्थिति को एक बार फिर से देख लें शरीर में यदि कहीं तनाव खिंचाव ले आए हो, तो उसे ढीला करके शिथिल करते हैं, तनाव हटा दें यदि ललाट पर सलवटें आई हों तो ढीला छोड़ दें आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हों तो नीचे कर लें मानसिक स्थिति पूर्वक मैं निराकार चेतनात्मा निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में डूबा हुआ केवल ईश्वर और मैं ईश्वर मुझे सतत जान रहा है मन को धारणा स्थल पर रखें एवं संध्या में जिन अवयवों का नाम आए वहां पर मन को लेते चलें विधि पूर्वत स्तुतिपरक शब्दों के आने पर अर्थ का चिंतन करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करेंगे प्रेम को और उभारेंगे प्रार्थना के शब्द आए तो अपने तत्संबंधी पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक अथवा भावी पुरुषार्थ के संकल्प के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते चलेंगे ओम देवी ओ शो दी रेष्टय आव पीतोंभिव वक्वाक् प्राण प्राण चक्षु ओम श्रोत्र ओम ओदय ठ शि ओहुभ्या यशोबल ओ करलकरपृे ु पुना शिसी ओम भुव पुना तो नेत्रो ओपुना कंठे ओ मुना हृदय जन पुनाभ्या ओ तपुना पाद सत्यमु पुनः शिसी ओ ख्रम परमात्मा अपने एक एक अवयव में शक्ति और पवित्रता के संचार को अनुभव करें अपने एक एक अवयव को स्वस्थ बलवान और पवित्र स्थिति में देखें इस प्रक्रिया में किसी एक अंग विशेष को भी केंद्रित कर सकते हैं जो दुर्बल हो अधिक दुर्बल हो या रुग्ण हो अथवा जिस इंद्रिय से जिस अंग से हम अधिक कुचेष्टा कर रहे हों दुर्व्यवहार कर रहे हों उसकी पवित्रता की कामना विशेष रूप से केंद्रित होकर के कर सकते हैं Mantra. ओम ओम ओम भुव ओम महा ओम ओम ओ ओम सत्यम्। ईश्वर की अनंत शक्ति सामर्थ्य को विचार में लाएंगे अपनी अल्प शक्तिमत्ता को विचार में लाएंगे ईश्वर के न्याय से मैं कभी बच नहीं सकता दंड से बच नहीं सकता तो मैं पाप कर्म पाप भावना क्यों करूं वैचारिक स्थिति बनाते हुए अपने मन से पाप भावना पाप कर्म के विचारों को हटता हुआ देखें पाप भावना से दुर्विचार से आप अधिक ग्रस्त हों उसको स्मृति में लाएं और वैचारिक स्तर पर उसे हटता हुआ देखें ईश्वर की अनंत शक्ति सामर्थ्य को स्मरण करते हुए ऋतच सत्यँच्यू रात्रयत तत समोर्णव समद्रादर्णवा दि अजायता अहो रात्र विदधद विश्वस्वशी सूरया चंद्रमसौ धाता यथा